एटी, एटी, एटी, द्वारा प्रस्तुत है ये शुंखला भारत की लोग कथा है इस शुंखला की अंतरगत आईए सुनते हैं ये लोग कथा बगुला भैस की सवारी क्यों करता है <laughs> बगुला जानते हैं बगुला भैस की पीट पर क्यों सवार होता है और भैस उसको मार कर भगाती क्यों नहीं अरे भैई बगुला भैस की पीट पर बैठ कर अपना भोजन तलाशता है जब भैस घास चरती है तो मेंधक, किड़े, मकॉडे बाहर आ जाते हैं बगुला उन्हें खा ल और बगुला जब भैंस की पीठ पर बैठता है तो भैंस को मक्खियों से छुटकारा भी मिल जाता है और बगुले को उसका भोजन बड़ा अच्छा इंतजाम है दोनों का पर क्या इन दोनों का कभी झगड़ा नहीं होता अगर इनका झगड़ा हो जाए तो तो एक कहानी सुनो एक बार भैंस और बगुले का झगड़ा हुआ भैंस बगुले से बोली अरे बगुले भैया जब भी मैं घास चरने आती हूं तुम मेरे आगे पीछे क्यों कूदते रहते हो हैं <laughs> मैं तो अपना भोजन तलाशता हूं तुम्हें इससे क्या है क्या तुम्हें घास चरने के लिए तालाब का किनारा ही मिलता है अरे मुझे यहां हरी-हरी घास मिलती है इसीलिए मैं यहां आती हूं हाय हाय हरी घास तो कहीं और भी मिल सकती है अरे <laughs> पर मछलियां तो मुझे यहीं मिलेंगी हां जी ए मूर्ख मैंने कब मना किया कि तुम मछलियां मत खाओ पर मेरे रास्ते में मत आओ हां देखो, देखो देखो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आता तुम ही मेरे रास्ते में आती हो देखो बगुले भैया मैं तुमसे बड़ी हूं तुम्हें मेरा कहना मानना चाहिए अरे सिर्फ शरीर बड़ा होने से क्या होता है बुद्धि भी तो होनी चाहिए तो तुम क्या कहना चाहते हो मैं मूर्ख हूं भाई भाई मैंने तो कुछ नहीं कहा यह तो तुम ही कह रही हो ठीक है ऐसी बात है तो हम कोई शर्त लगाकर इसका फैसला कर लेते हैं कि हम में से बुद्धिमान कौन है क्यों नहीं क्यों नहीं आ चलो चलो देखते हैं कौन उस पहाड़ी को पहले छूता है जो उसे पहले छुएगा वही जीतेगा वाह जी वाह वाह बगुले महाराज तुम्हारे तो पंख हैं और से वो जाओगे उस पहाड़ी तक नहीं नहीं ये नहीं चलेगा कुछ और सोचते हैं हां और सोचते हैं आ, अच्छा तो फिर हां जो पहले हाँ? तालाब से पहले मछली ढूंढे वही विजेता होगा नहीं नहीं ये नहीं चलेगा ये तो तुम्हारा रोज का काम है अब तुम ही जीत जाओगे हां अब ऐसा करते हैं कि हां वो जो समुद्र के पास क्यारियों में पानी भरा हुआ है ना हां हां हां वहां चलकर पानी पीते हैं जिससे जितना पानी पी आ जाए पिए हारने वाला जीतने वाले का गुलाम होगा पता कैसे चलेगा कि किसने कितना पानी पिया अरे भाई जो पानी पी पी कर उन क्यारियों के पानी को छछला कर दे उसी ने ज्यादा पानी पिया वाह वाह वाह वाह बाजी <laughs> वाह बड़ी चतुर हो तुम्हारा पेट तो इतना बड़ा है नहीं? तुम्हारे लिए तो जीतना आसान है अम्मा <laughs> फिर भी फिर भी मैं तुम्हारे साथ पानी पीने की होड़ लगाने के लिए तैयार हूं <laughs> तुम भी क्या याद करोगी ठीक <laughs> है बगुले भैया तो चलो चलते हैं आ आ ठैरो ठैरो ठैरो मैं अपना अपना ऐसे भी em जल्दी है देखो तुम ऐसा करो तुम कल तक तैयार जाओ ए ठीक है ठीक है तो फिर और बगुला बांस के झुरमुट के पीछे से उड़कर समुद्र के पास बनाई गई क्यारियों को देखने के लिए एक बड़े से पेड़ के पीछे जा बैठा और बड़ी देर तक पानी को निहारता रहा और फिर उड़ गया दूसरे दिन जंगल के सभी जानवरों का हुजूम वहीं समुद्र के पास के इलाके में इकट्ठा हुआ भैंस ने सभी चॉपाया जानवरों को बुलाया और बगुले ने पक्षियों को अरे भाई सीधी सी बात है फैस जी देगी अवेयर अमित तो और शुरू नहीं हुई और तुमने फैसला भी सुना दिया शेर महाराज <laughs> <laughs> अपनी अपनी जगह पर शांति से बैठ जाएं हां भाई तो बगुला और भैंस ये दोनों तैयार हैं ए जी हुजूर हम दोनों तैयार हैं शेर महाराज ठीक है तो फिर अब होड़ शुरू की जाए जी बेल कौन शुरू करेगा आ, पहले आ, बगुला ना, ना ना ना ना नहीं नहीं नहीं नहीं आ, पहले तुम शुरू करो हां <laughs> सो चलो बगुले भैया मैं सारा पानी पी जाऊंगी और तुम्हारे पीने के लिए क्या बचेगा अब हम अब हम होड़ अभी शुरू भी नहीं हुई और तुम अपनी जीत के लिए निश्चिंत भी हो गए निरनायक महोदय शेर महाराज अब आप ही फैसला करें कौन होड़ शुरू करे वैसे तो होड़ का सुझाव भैंस बहन ने ही दिया था <laughs> अगर यह बात है तो फिर बहस जी पहले आप ही पानी पीना शुरू करें जी महाराज ठीक है <laughs> संभल के रहना बगल में भैया <laughs> is gaav te ya samandar bharta hi nahi hai are bhai ye kaisi baat hai pani to kam hi nahi ho raha pani bhi bad raha hai dekho are ye pani i think this is so much water. I think this is so much water. What's this? How is this? No, no. Just, just. I can't drink any more water. Now, Bagulet, I can drink water. 아아 Cock. yapa. Laды za debresselera. Saya fa que saya ap game p Assassa. nya Baasan meer duang bolt dellaome si 這 코� lan let muscle trump? очки başla no longer This pas making the fess विधि है तो भाइयों अब मैं पानी पीऊंगा और भैंस बहन से ज्यादा पानी पीकर दिखाऊंगा दिखाओ दो tam pakda pakda pakda pakda pakda pakda ye kya pani to kam ho raha hai are wa wa बेट में जरद हो गया ती खराब हो गई ह भी पानी कम नहीं हुआ और यह बगोला इतना सा जीव, और पानी कम हो गया ये, ये, कैसे हुआ बस जी अब निर्णय को आप जो फैसला सुनाएंगे वही साराकों पर होगा और मुझे आशा है कि भैंस बहन भी उसे मानेगी हां भगडे भैया कौन हूं मुझे तो लगता है बबला भाई ही जीतेंगे पानी तो भैंस नहीं ज्यादा पिया है वहीं जीतेंगे अब तो साफ है कि बगुला ही जीतेगा बस बस शांत हो जाइए शर्त यह थी कि जो पानी पीकर पानी कम कर देगा वही जीतेगा इस इस आपसे बगुला जीता दुखी भैंस ने फैसला तो मान लिया पर वो समझ ना सकी कि ये हुआ कैसे आखिर उसने बगुले से पूछ ही लिया बगुले भैया बोलो बहना मैं अपनी हार तो मानती हूं पर कम से कम यह तो बता दो कि यह हुआ कैसे मैंने तो यह होड़ इसलिए सुझाई थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम यह कभी नहीं जीत पाओगे पर हुआ उल्टा <laughs> अरे मेरी बहना किसी से ना कहना तुमने चालाकी तो दिखाई पर अक्ल से काम नहीं लिया हुँ? हुआ यूं कि मैंने तो कल ही अच्छी तरह यहां के पानी का मुआयना कर लिया था जब तुम पानी पी रही थी समुद्र में ज्वार उठा हुआ था इसलिए तुम्हारे लगातार पानी पीने के बाद भी पानी बढ़ता ही जा रहा था बढ़ता ही जा रहा था और जब मैंने पानी पीना शुरू किया तो पानी का बहाव उलट रहा बढ़ता ही जा रहा था बढ़ता ही जा रहा था और जब मैंने पानी पीना शुरू किया तो पानी का बहाव उलट रहा था क्योंकि तब भाटा था इसलिए पानी कम हो गया मैं तो बस पानी पीने का नाटक नाटक कर रहा था अच्छा बगुले भैया यह बात है और क्या सही समय का इंतजार करने के लिए मैंने पंख सवारने में इतना समय लगाया था अरे नहीं तो बहना किसी से ना कहना मैं तुमसे जीत सकता था क्या वाह बगुले भैया वाह मान गए हैं तुम तो बहुत समझदार हो अरे भैया अब तो मैं खुशी खुशी तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाने को तैयार हूं हां और भैंस बहन मैं भी तुम्हें मक्खियों से बचाने की कोशिश करूंगा और जो छोटे-छोटे कीड़े तुम्हें काटते हैं हाँ? उन्हें अपना भोजन बना लूंगा यप यप यप यप तो भाग ले भैया हमारी दोस्ती पक्की हां बहना एकदम पक्की तो आओ भैया मेरी पीठ पर बैठो मैं तुम्हें सवारी कराऊं और मैं तुम्हारी पीठ की खुजली दूर भगाऊं <laughs> तो जान गए ना बगुला भैंस की पीठ पर क्यों सवार होता है और भैंस उसको मारकर भगाती क्यों नहीं भैंस की सवारी क्यों करता है अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन अकादमिक समन्वय तथा रेडियो रूपांतरण डॉ कामिनी भटनागर कलाकार सुचित्रा गुप्ता राम मेनी 김ती आनंद शांति एस कालरा अशोक मलकानि और मंजुमेनी तकनीकी नियंत्रण सतीश लाडे ध्वनि अंकन अमिताभ भट्टी तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन